बुद्ध की गाथाओं पर ओशो के अमृत प्रवचन एस ऐसो प्रवचन नंबर एक भाग दो लौटकर भी न देखा जिंदगी बहुत बड़ी है उसमें अगर हमने कुछ तय ही कर रखा है तो हम वही चुन लेते तुमने अगर मान रखा है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 शराबी को लात मार दो तो शायद लगे भी नहीं पता भी ना चले दूसरे दिन तुम पूछोगे भी रात तुम जा रहे थे रास्ते पर हमने लात मारी थी वो कहेगा हमें पता नहीं कैसी रात कैसे तुम कैसे हम रात का कहा किसको पता जरा ज्यादा पी गए थे शराबी को पता ही ना चलता क्योंकि शराबी मूर्छित तुम घर भागे आ रहे हो किसी ने कह दिया तुम्हारे घर में आ लग गई और तुम भागे हो बाजार से दुकान बंद करके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 पश्चाताप के कारण किताब को पढ़ा कि अब ठीक है जो हो गई भूलोग लेकिन देखूं भी तो इसमें क्या लिखा पढ़ा तो बदला पढ़ा तो देखा ये तो परम सत्य है इस किताब में वही सत्य जो सदा से कहे गए ऐस धम्मो सनंतनो वही सनातन धर्म सदा से कहा गया धर्म इसमें अभी किताब फेंकी थी घड़ी भर झुक उस किताब को नमस्कार भी किया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 वो ब्राह्मण नहीं हो सकता और सारी ने वही किया जो ब्राह्मण के योग्य फिर तुम्हें पता भी नहीं कि सारी के ध्यानपूर्ण व्यवहार ने एक अंधे आदमी को आंखें प्रदान कर दी तब उन्होंने यह सूत्र कहे ब्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्कर नहीं है कि वह प्री पदार्थों को मन से हटा लेता जहां जहां मन हिंसा से निवृत्त होता वहां वहां दुख शांत होता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 तुम जो अपनी मूल प्रकृति में हो वही है धर्म धर्म सबके भीतर है जिसे पता हो जाता उसके भीतर सत्य भी होता धर्म तो सबके भीतर है धर्म को जिसने जाग देख लिया वो सत्य को उपलब्ध हो गया ब्राह्मण सभी हैं, लेकिन बीज में जब बीज फूट के वृक्ष बन जाता है तो है। स्वभाव को जान लिया पहचान लिया भर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 संयोजन कटे तभी कोई भय रहित होता है नहीं तो मेरी पत्नी है कहीं चली न जाए मेरा पति है कहीं छोड़ना दे मेरा बेटा है कहीं बिगड़ ना जाए तो हजार चिंताएं हजार भयवत मेरा शरीर है कहीं मौत न आ जाए कहीं मैं बूढ़ा न हो जाऊं यहां कुछ भी मेरा नहीं जिसमें सारे मेरे के